प्रश्न आपको देखा तो लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया है अब मैं क्या करूं क्या ना करूं हरीश जीवन तो साधारणता व्यर्थ ही जाता है लाखों में एकात व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है जबकि सभी का सार्थक हो सकता था जबकि सभी सार्थक होने की संभावना लेकर जन्मे थे प्रत्येक व्यक्ति बीच है परमात्मा का लेकिन बीज फूल नहीं है फूल हो सकता है बीज संभावना है सत्य नहीं और संभावनाओं को सत्य में परिणत करने का नाम ही साधना है बीज को जमीन देनी होगी खाद देनी होगी जल देना होगा सूरज की रोशनी उस तक पहुंच सके इसका आयोजन करना होगा सूरज और उसके बीच की बाधाएं हटानी होगी और फिर प्रार्थनापूर्ण हृदय से प्रतीक्षा करनी होगी जब आएगी ठीक ठीक ऋतु बीच के टूटने की तो अंकुरण होगा फिर अंकुर की रक्षा करनी होगी अंकुर नाचुक होता है महत्व जीवन से भरा पर बहुत कोमल एक पत्थर गिर जाए उस पर और सब नष्ट हो जाए फिर बागुड़ लगानी होगी पौधा जब तक इस योग्य न हो जाए कि अपने ही पैरों पर खड़ा हो सके जड़ें जब तक इतनी मजबूत न हो जाएं, कि आकाश में उड़ती हुई आंधियां और अंधड़ों को वृक्ष सह सके आनंद से उल्लास से उमंग से नाच सके अंधड़ में तूफानों में बादल गरजे और बिजलियां कड़के और वृक्ष पुलकित हो रस विभोर हो उस घड़ी के आने तक सतत साधना है तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या करूं और क्या ना करूं पहले तो अपने को सम्यक भूमि दो भूमिका दो मैं उस भूमिका को ही सन्यास कहता हूं सन्यास है सम्यक भूमि की तलाश शायद अकेले तुम अंकुरित न हो सको क्योंकि अंकुरित होने के लिए एक गहन आशा चाहिए वह आशा कैसे जगेगी और जहां आशा नहीं है बीच के प्राण अंकुरित नहीं होते आशा जगेगी और बीजों को अंकुरित होते देखकर इसलिए समस्त बुद्धों ने संघों का निर्माण किया संघ एक ऊर्जा क्षेत्र है जहां और और बीज जो तुमसे थोड़ा आगे चल पड़े अंकुरित हो गए कुछ और थोड़े बीज जो और आगे चले थे फलवित फल हो गए कुछ और थोड़े बीज जो और आगे चले थे पुष्पित हो गए कुछ और बीज जो और थोड़े आगे चले थे फलों के भार से लत गए पृथ्वी पर झुकाई हैं उनकी शाखाए जहां तुमसे आगे तुमसे पीछे बहुत अंकुरित होने वाले बीजों का जमा हो ऐसी कोई परिस्थिति खोज लो ऐसा कोई संघ खोजो जो तुमसे पीछे हैं उनको सहारा दे सको तुम और जो तुमसे आगे हैं उनसे सहारा ले सको तुम और कम से कम आश्वासन तो जगे कि मेरे भीतर भी कुछ हो सकता है कि मैं कंकड़ नहीं हूं बीज हूं ये भरोसा तो होना ही चाहिए और यह भरोसे की बात है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं हो सकता कोई तार्किक आधार नहीं हो सकता बीज के पास क्या तार्किक आधार है कि वह बीज है बीज को तो बीज होने का पता ही तब चलेगा जब वो अंकुरित हो जाए अंकुरित हो जाए तो पता चलेगा कि मैं बीज था ये तो पीछे लौट कर देखेगा तब पता चलेगा कि मैं बीच बीच था आगे तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं आगे तो गहन अंधकार है आशा की कोई किरण नहीं सिर्फ एक ही संभावना है मेरे जैसे बीच मेरे जैसे मनुष्य अगर सत्य को उपलब्ध हुए मेरे जैसे दिए अगर ज्योतिर मैं हो उठे तो तुम्हारे भीतर भी उत्साह उठेगा एक गहन आकांक्षा अभीपसा जगह कि जो औरों को हो गया है वह मुझे भी हो सकता है इस अभिप्सा इस आकांक्षा इस भरोसे का नाम ही श्रद्धा है श्रद्धा कोई सिद्धांतों में विश्वास नहीं और न शास्त्रों में विश्वास है वरन जीवन ऊर्जाओं में बुद्ध को देखकर अनेक लोगों को भरोसा हुआ कि यह हमारे भीतर भी हो सकता है बुद्ध ने नमालम कितने प्राणों में जन्मों जन्मों से पड़ी हुई वीणा के तार छेड़ दिए संगीत मुखरित हो उठा खरी सुबह मंगलदाई है कि तुम्हें ऐसा लगा कि आपको देखकर लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया अगर ऐसा लगा है तो सार्थक होने की घड़ी आ गई फिर जीवन व्यर्थ नहीं गया तुम्हें यहां तक ले आया और क्या सार्थकता हो सकती थी तुम्हें मेरे पास ले आया तुम मरुस्थल में भटक नहीं गए तुम सागर के करीब आ गए हो अब थोड़ी हिम्मत और एक छलांग और तटों का मोह छोड़ो उतर जाओ सागर में मिटने की तैयारी और पूछते हो क्या करूं क्या ना करूं मिटो क्योंकि बीज मिटे नहीं तो वृक्ष नहीं होगा तुम मिटो नहीं तो बुद्धत्व तुम्हारे भीतर जगेगा नहीं और जागना तुम्हारी संभावना है मैं ठीक तुम जैसा हूं वही हड्डी मांस मज्जा लेकिन फिर भी कुछ घटा है जो आकाश का है पृथ्वी का नहीं मेरी आंखों में झांककर तुम्हारे भीतर भी प्यास जगाए जग आई है तो दबा मत देना उस प्यास को क्योंकि वही प्यास तुम्हारा भविष्य वही प्यास तुम्हें परमात्मा तक ले जाने का पथ है लगता तो सभी को है जीवन के अंत में कि जीवन व्यर्थ गया मृत्यु जब द्वार पर दस्तक देती है तो किसको नहीं लगता कि जीवन व्यर्थ गया लेकिन धन्यभागी हैं वे कि मृत्यु के पूर्व किसी सदगुरु की दस्तक जिन्हें सुनाई पड़ जाती पुराने शास्त्र तो कहते हैं कि सदगुरु मृत्यु है एक अर्थ में ठीक कहते आचार्यों मृत्यु ठीक कहते कि गुरु मृत्यु है क्योंकि जैसे मृत्यु आकर झकझोर देती जैसे मृत्यु आकर तुम्हें चौंका देती कि सारा जीवन व्यर्थ गया क्या कर रहे हो वैसे ही सदगुरु भी झकझोर देता है लेकिन मृत्यु का झकझोरना व्यर्थ है क्योंकि समय बचता नहीं अब कुछ करोगे भी तो क्या करोगे मृत्यु एक क्षण का भी अवकाश नहीं देती आई कि आई मृत्यु आई कि तुम गए साधना के लिए समय नहीं मिल पाता सदगुरु ऐसी मृत्यु है जो तुम्हें झकझोरता है लेकिन अभी जीवन शेष अच्छा हुआ कि तुम आ गए और अच्छा हुआ कि तुम्हें व्यर्थता का बोध हुआ यह शुभ लक्षण सुख कर दलदल बना अपार ओठ पर चिपके सुख के गीत पपड़ियां बनकर अति दयनी गए सपनों के पल भी बीत नहीं कुछ भी बाकी कमनी श्वास चक्र चलते हैं मन का रथ पर ठहर गया भार के साथी सच मानो मेरे यौवन के युग में यह जीवन बिखर गया प्यार के साथी सच मानो रोज की घटना है यह बात वही होता है जो अनपेक्ष किंतु जो चाहा है दिन रात नहीं होने पाता वह एक समय की गति पर मेरा जोर नहीं है यह था मुझको ज्ञान समय की गति भी मुझको ज्ञात नहीं है अब पाया हूं जान लहर लहर का ढंग देखकर मैं भी लहर गया धार के साथी सच मानो मेरे यौवन के युग में यह जीवन बिखर गया प्यार के साथी सच मानो क्रांति के युग में पाकर हो क्रांति की गति से होकर दूर नहीं है संभव कोई जोश इसी से हूं मैं भी मजबूर किंतु मजबूरी का यह शोर बराबर होता जाता व्यर्थ एक दुनिया मिटती इस ओर दूसरी बनने में असमर्थ अगति और असफलता का यह अनुभव मिला नया हार के साथ ही सच मानो मेरे यौवन के युग में यह जीवन बिखर गया प्यार के साथ ही सच मानो लेकिन मौत के क्षण में यह याद भी आए तो बहुत देर हो गई बहुत देर हो गई चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए हो त लेकिन मृत्यु के पहले जीवन मेरा व्यर्थ जा रहा है ऐसी प्रति ऐसा साक्षात्कार सत्य की यात्रा का प्रारंभ बनता है खोजो भूमि और अगर यहां तुम्हें लगा है कि संभावना सत्य बन सकती है तो ऐसे बाहर ही बाहर से मत लौट जाना डूबो निमंत्रण स्वीकार करो नेह निमंत्रण स्वीकार करो सन्यास मेरा निमंत्रण है जिनमें साहस है उनके लिए जिनमें अपनी छोटी सी नौका को तूफान से भरे सागर में छोड़ देने का भरोसा है श्रद्धा है जो जानते हैं कि तूफान भी अपना है आया नहीं कि तूफान भी शत्रु नहीं है मित्र है कि तूफान ही ले जाएगा उस पार कि तूफान ही बन जाएगा तारक ऐसी श्रद्धा जहां है वहां सन्यास संभव हो पाता है लेकिन कुछ मित्र आ जाते उत्सुकता से कुतूहल बस जैसे कोई खाज को खुजलाता है ऐसे आ जाते आते हैं जाते न कुछ ले जा सकते हैं यहां से न कुछ कचरा छोड़ सकते हैं न कुछ हीरे जोड़ सकते एक मित्र ने पूछा है कि मुझे ना तो भगवान में उत्सुकता है न धर्म में न अध्यात्म में मुझे तो राजनीति में उत्सुकता है आप राजनीति पे कुछ कहें मेरे मित्र मुझे राजनीति में उत्सुकता नहीं तुम्हें कुछ भगवान धर्म और अध्यात्म के संबंध में सुनना चाहो सुनो नहीं तो हमारा कोई तालमेल ना हो सकेगा मैं करता आकाश की बात तुम पूछते पाताल की बात संवाद कैसे हो राजनीति में उत्सुकता है तो राजनीतिज्ञों के पास जाओ राजनीति में उत्सुकता है तो यह तुम्हारे लिए ठीक जगह नहीं खतरनाक जगह यहां कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने उलझ जाओ भागो यहां से जितने जल्दी भाग सको उतना अच्छा दिल्ली को गंतव्य बनाओ वहां मिलेंगे तुम्हें गुरु यहां तुम कहां आ गए कैसे भूले चुके आ गए यह तो जगह उनके लिए है जो परम प्यास से भरे यह तो जगह उनके लिए है जिन्होंने तय कर लिया है कि जीवन व्यर्थ है यह जगह यह जगह तो हरीश जैसे व्यक्तियों के लिए है पूछते हो हरीश क्या करूं क्या ना करूं चुक गया जब नेह बाती जर गई मत करो चित पगले शैल की चट्टान साहो है डटा अंधकार अपार इसको भेद पाएगा नहीं यह कंठ स्वर पहुंच पाएगी नहीं उस पार यह तेरी पुकार व्यर्थ है ललकार अनुनय व्यर्थ है पर न हार प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप ढाल उसमें शक्ति अपनी लो उठा लोह छैनी की तरह आलोक की किरणें काट डालेंगी तिमिर को ज्योति की भाषा नहीं बंधती कभी व्यवधान से मुक्ति का बस है यही पथ एक न तो हाथ जोड़ो आकाश के समक्ष क्योंकि आकाश हाथ जोड़ने को नहीं समझता न मंदिर मस्जिदों में प्रार्थनाएं करो वे प्रार्थनाएं शून्य में खो जाती व्यर्थ है ललकार अनुन व्यर्थ है पहुंच पाएगी नहीं उस पार यह तेरी पुकार इसको भेद पाएगा नहीं यह कंठस्वर है डटा यह अंधकार अपार चुग गया जब ने बाती जर गई मत करो चित पगले फिर क्या करें पर न हिम्मत हार प्रज्वलित है प्राण में अभी व्यथा का दीप व्यर्थता दिखाई पड़ रही ना यह काफी शुभ लक्षण व्यथा का दीप अभी भी जला है पर न हिम्मत हार प्रज्वलित है प्राण में अभी व्यथा का दीप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 बुझ नहीं गई है क्योंकि तुम्हें बोध हो रहा है कि जीवन व्यर्थ गया किसे यह बोध हो रहा है उस बोध का नाम ही ज्योति है यह कौन तिलमिला गया है यह कौन नींद से जाग उठा है यह कौन जिसका स्वप्न टूट गया है इसी को पकड़ो इसी को संभालो इसी धीमी सी उठती हुई आवाज को अपना सारा जीवन दो इसी धीमी सी जगमगाती लोको अपनी पूरी ऊर्जा दो और तुम्हारे भीतर जलेगी प्रज्वलित अग्नि जो न केवल प्रकाश देगी वरण शीतल भी करेगी जलेगी प्रज्वलित अग्नि जो तुम्हारे अहंकार को गलाएगी जो तुम्हारे अंधकार को काटेगी और जो तुम्हारे लिए परम प्रकाश का पथ बन जाएगी मैं इस दिए के जलाने की प्रक्रिया को ध्यान कहता हूं भूमिका है सन्यास सन्यास है तैयारी ध्यान की आयोजन व्यवस्था और ध्यान है संन्यास के मध्य में टूट गया बीज अंकुरण संन्यास है मिट्टी का दिया और ध्यान है उसमें जगाती चिन्ह में जगती चिन में ज्योति संन्यास है मरण में ध्यान है चिन में और इन दोनों का जोड़ हो जाए हरीश तो जो मुझे हुआ वही तुम्हें होगा वही होना है आज नहीं कल कल नहीं परसों कितनी ही देर करो मगर वही होना है और जितना जल्दी कर लो उतना शुभ क्योंकि जितना समय नहीं होगा उतना समय दुख सपनों में बीतेगा उतना समय व्यर्थ कूड़ा करकट बटोरने में बीतेगा उतना समय व्यर्थ ही गया अभी भी देर नहीं हो गई कहते हैं सुबह का भूला सांझ घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता हरी सांझ हो रही है सुबह के भूले हो अभी भी घर आ जाओ तो भूले नहीं कहलाओगे